अत्रोपनिषद अध्यायः प्रथम प्रथमखंड आत्मसंबंधी प्रश्न ब्रह्म विद्या साधन कृतसर्वात्म भावलावामदेवाद्याचार्यपरंपरया श्रुत्यादोत्यम ब्रह्मव्यतपरीशत्यंत प्रसिद्धाम् उपलभम मुमुक्षवो ब्राह्मणा अधुनाथना ब्रह्मजिज्ञासवो निध्य साधन लक्षण संसारादीवभा व्यावृत्सव विचारयनोंोन्यम पृछती कोय आत्मे कथम द्वारा वादेव आदि आचार्यों की परंपरा से प्रकाशित तथा ब्रह्मवेत्ताओं की सभा में अत्यंत प्रसिद्ध ब्रह्मविद्या रूप साधन के किए हुए सर्वात्म भाव रूप फल की प्राप्ति को उपलब्ध करने वाले आधुनिक मुमुक्षु और ब्रह्म जिज्ञासु ब्राह्मण लोग देव भाव पर्यंत साध्य साधन रूप अनित्य संसार से निवृत्त होने की इच्छा से परस्पर विचार करते हुए पूछते हैं यह आत्मा कौन है किस प्रकार पूछते हैं सो बतलाया जाता है कोयम आत्मेती वयम उपासस्महे कतर स आत्मा यन वश्यतिन शुनोतिन वंधा येनवा जिघ्रती योति येनवा स्वाद च विजाती हम जिसकी उपासना करते हैं वह यह आत्मा कौन है जिससे प्राणी देखता है जिससे सुनता है जिससे गंधों को सूंघता है जिससे वाणी का विश्लेषण करता है और जिससे स्वादु अस्वादु का ज्ञान प्राप्त करता है वह श्रुति कथित दो आत्माओं में से कौन सा आत्मा है यमात्मान अयमात्मेति साक्षात्वय उपासमहे क सा आत्मेति यम चात्मान अयमात्मे साक्षात्पासीनो वामदेव मृत सममे वयमप्युपासम्यहे कोनु खलु स आत्मेति हम जिस आत्मा की यह आत्मा है इस प्रकार साक्षात् उपासना करते हैं वह आत्मा कौन है तथा जिस आत्मा की यह आत्मा है इस प्रकार उपासना करने वाला वामदेव अमर हो गया था उसी आत्मा की उस उपासना करते हैं हम उपासना करते हैं किंतु वस्तुतः वह आत्मा है कौन सा एवं जिज्ञास पूर्वमल्योल्यम पृक्षताम अतिक्रांत विशेष विषयश्रुति संस्कार जनिता स्मृतिर जायत तम प्रबदाभ्या प्राप्तत ब्रह्मेम पुरुषम स एक तीम विदारित द्वारा प्राप्तत एकमेव अत्र द्वे ब्रह्मणि इतरेतर प्रतिपन्ने इति प्रातिकूल्य प्रतिपने पिंडसात्म भूते तेरनतर आत्मोपा भवती योत्रोपा क स आत्मे विशेष निर्धारण पुनरोंोन्यम इस प्रकार जिज्ञासा पूर्वक एक दूर से दूसरे से प्रश्न करते हुए उन्हें आत्म संबंधी विशेष विवरण से युक्त पूर्वोक्त श्रुति के संस्कार से यह स्मृति पैदा हुई इस पुरुष में ब्रह्म पादग्रभाग द्वारा प्रविष्ट हुआ तथा उसी पुरुष में वह इस सीमा को ही विदर्ण कर उसके द्वारा प्राप्त हुआ इस प्रकार यहाँ एक दूसरे से प्रतिकूल दो ब्रह्म ज्ञात होते हैं और वे इस पिंड के आत्मस्वरूप हैं इन में से कोई एक ही आत्मा उपासनी हो सकता है इनमें जो उपासनी है वह आत्मा कौन सा है इस विशेष बात को निश्चय करने के लिए उन्होंने आपस में विचार करते हुए एक दूसरे से फिर पूछा पुनः तेषा विचार्यता विशेष विचारणास्पद विषया मतिर्भूत कथम दिवस्तूनी अस्म पिंड उपलभ्य तेज अनेक भेद अनेकभेदिन्न करोपलभ्यते येक का उपलभते कारणातरोपलब्ध विषय स्मृति प्रति तत्र संधा ताबद्येनोपलभते स आत्मा भविम अर्हति फिर आसपस में विचार करने वाले उन मुख्यों को अपने विचारणी विशेष विषय विशे के संबंध में यह बुद्धि पैदा हुई किस प्रकार पैदा हुई सो बतलाते हैं इस पिंड में दो वस्तुएं उपलब्ध होती हैं एक तो जिस चक्षु आदि अनेक प्रकार के भेदों से विभिन्न साधन इंद्रिय ग्राम द्वारा पुरुष विषयों को उपलब्ध करता है और दूसरा जो उपलब्ध किया करता है क्योंकि वह भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा उपलब्ध हुए विषयों की स्मृति का अनुसंधान करता है उनमें से जिसके द्वारा पुरुष उपलब्ध करता है वह तो आत्मा हो नहीं सकता तो फिर वह किसके द्वारा उपलब्ध करता है शो बतलाया जाता है नेत्र के साथ एक ही भूत हुए जिस सूत्र भावापन्न के द्वारा वह शब्द श्रवण करता है जिस घ्राणेन्द्रीय भूत से वह गंधों को सूंखता है जिस वागेंद्रीय भूत से वह गौ अश्व इत्यादि नामात्मिका तथा साधु असाधु वाणी का विश्लेषण करता है और जिस रत्नेन्द्रीय भूत से वह स्वाधु अस्वाधु पदार्थों को जानता है प्रज्ञान संज्ञक मन के अनेक नाम किम मलेकधा किदेवकुच्य पहले जो एक ही अनेक प्रकार से विभिन्न कर्ण बतलाया है वह कौन है इस पर कहते हैं यदि मन से मेधा दृष्टि ज्योति स्मृति संकल्प क्रतरसु कामो वशति सर्वाणता नामधेयानि भवन्ति यह जो हृदय है वही मन भी है संज्ञान अर्थात चेतना अज्ञान अर्थात प्रभुता विज्ञान प्रज्ञान मेधा दृष्टि दृष्टिधृति मती मनीषा दुतिदिजनित दुख स्मृति संकल्प क्रतु असु अर्थ प्राण काम और वश अर्थात वस्तुओं के इस प्रसाद की कामना ये सभी प्रज्ञान के नाम हैं यदुक्त पुरास्ता प्रजा रेत हृदय हृदय से मनो मनसा शिष्टा आपस् वरुण हृदयान्मनो मनसम तदेवैत तदनेकधा एते नान्तह करने कर चक्षुर जिग्रति, रस्यति, चक्षुर्भूतेन ऊपम पश्य स्रोत्रभूते शुणोती घ्राणूतेन जिघ्रती वाग्भूते वजती जिह्वाभूते रचयती स्वल्पना मनता विकल्पय हृदयेनाध्यवस्यस विषयव्यापारकोपलबु पहले जो कहा है कि प्रजाओं का रेत सारभूत हृदय है हृदय का सारभूत मन है मन से जल और वरुण की सृष्टि हुई हृदय से मन हुआ और मन से चंद्रमा वह यह हृदय ही मन भी है वह एक ही अनेक रूप हो रहा है इस एक अंतकरण से ही नेत्र रूप से रूप को देखता है श्रोत्र रूप से श्रवण करता है घ्राण रूप से सूंखता है वागेन्द्रिय रूप से बोलता है जिहा रूप से चखता है स्वयं संकल्प विकल्प रूप मन से संकल्प करता है और हृदय रूप से निश्चय करता है अतः उपलब्धता की समस्त उपलब्धियों के लिए इंद्र संबंधी सारे व्यापारों को करने वाला यही एक साधन है तथा चौसित की नाम प्रज्ञा वाचम समारूह्य वाचा सर्वाली नामान्याती प्रज्ञा चक्षुष समारूह्य चक्षुषा सर्वा रूप न्यानों इत्यादा पश्य मनसा शुनोती हृदय नी रूप जानना इत्यादी तस्मा हृदय मनोवाच्य सर्वोपलबीक प्रसिद्ध तदात्मकस्य प्राणो यो वैरा प्राण सा प्रजा या वै प्रजा इति हि ब्राह्मणम् इसी प्रकार कौशिकी उपनिषद में भी कहा है प्रज्ञा द्वारा वाणी पर आरूढ़ होकर वाणी से संपूर्ण नामों को प्राप्त अर्थात ग्रहण करता है प्रज्ञा द्वारा चक्षु इंद्रिय पर आरूढ़ होकर चक्षु से सारे रूपों को प्राप्त करता है इत्यादि तथा व्रेतान में कहा है मन से ही देखता है मन से ही सुनता है हृदय से ही रूपों का ज्ञान प्राप्त करता है इत्यादि अतः हृदय और मन शब्द वाच्य अंतकरण का ही सब प्रकार की उपलब्ध में साधनत्व प्रसिद्ध है प्राण भी तद्रूप ही है जो प्राण है वही प्रज्ञा है और जो प्रज्ञा है वही प्राण है ऐसा ब्राह्मणवाक्य है कर्णसहतिप्च प्राण प्राण इवोचा प्राणसंवादाद तस्मा पदभ्या प्राप्त तद्रह्म तदुपलब्धरुपलब्धक गुणभूत तद्वस्तु तदस्तु ब्रह्मोपाश्यात्मा भूमि पारिशेषाद्लोपलब्धुरुपलर्थ एतः हृदय से मनोरूप से निश्चयम् आत्मनोस्माक प्राण इंद्रियों का संघात रूप है यह बात हम प्राण प्राणसंवाद आदि प्रकरणों में कह चुके हैं अतः जिसने चरणों की ओर से प्रवेश किया था वह ब्रह्म उपलब्ध की उपलब्धता की उपलब्धि का साधन होने के कारण गौड़ होने से मुख्य ब्रह्म अर्थात उपास्य आत्मा नहीं हो सकता अतः परिशेष नियमानुसार जहाँ आपातः अनेकों में से किसी एक धर्म या गुण की संभावना प्रतीत होने पर भी और सबका प्रतिषेध करके बचे हुए किसी एक ही पदार्थ में उसका निर्णय किया जाता है वहाँ परिश्रेष्य नियम माना जाता है जिस उपलब्ध की उपलब्धि के लिए इस हृदय एवं मन रूप अंतःकरण की आगे बतलाई जाने वाली वृत्तियां होती है वह उपलब्धता ही हमारा उपासनी आत्मा है ऐसा उन्होंने निश्चय किया उपलब्धो तदंतकरणोपाधिस्थस्योपलब्धो प्रज्ञारूपस् ब्राह्मण उपलब्ध्यर्थ या अंतकृत विषय विषयास्ता इमा इच्य संज्ञान सप्त संज्ञप्तितन भाव अज्ञान माग्य, अज्ञानीश्वर भाव विज्ञान कलादीपरजान प्रज्ञान प्रज्ञति प्रज्ञता मेधा ग्रंथ मेधाग्रंथसधारण साम्यं द्वारा दृष्टिरीद्रियद्दारा सर्वयोपलब्धि धृतिर्धारण धृतिर्धारणसन्ना शरीरेन्द्रिया धृत्या शरीर मुद्दती वी मतिन मनीषा त्र स्वातं ज्योतिश्चेतसोजादीदुखीव स्मृति स्मरण संकल्पः शुक्ल कल्पन रूपादीना क्रतुरध्यवसाय अशु प्राणनादीजीवनक्रियात्तावृत्ति कामोसनिहका तृष्णावश स्त्री व्यतिद्यष्व अंतकरण्त प्रज्ञपलब्यशुद्ध प्रज्ञानूप ब्रमण उपाधिभूता जनित गुण नाम तदुपाधिजन गुणनामे संज्ञादी एतानि प्रज्ञ नाम न ना स्वतः साक्षा तथा प्राणो नाम भवति इत्यादि। उस रूप उपाधि में स्थित प्रज्ञान रूप उपलब्धा ब्रह्म की उपलब्धि के लिए जो बाह्य और आंतरिक विषयों से संबंध रखने वाली अंतकरण की वृत्तियां हैं वे ये बतलाई जाती हैं संज्ञान संज्ञप्ति अर्थात चेतन भाव अज्ञान आज्ञा करना अर्थात ईश्वर भाव अर्थात प्रभुता विज्ञान कला आदि का ज्ञान प्रज्ञान प्रज्ञप्ति यानी प्रज्ञता समयोचित बुद्धि स्फुरित हो जाना प्रतिभा मेधा ग्रंथ धारण की शक्ति दृष्टि इंद्रियों द्वारा सब विषयों को उपलब्ध करना धृति धारण करना जिससे शिथिल हुए शरीर और इंद्रियों में जागृति होती है धृति से ही शरीर को उठाकर वहन करते हैं ऐसा पंडित जन कहते भी हैं मति मनन करना मनीषा मनन करने की स्वतंत्रता ज्योति चित्त का रोगादि से दुखी होना स्मृति स्मरण संकल्प शुक्ल कृष्णादि भाव से रूपादि का संकल्प करना क्रतु अध्यवसाय अशु जीवन की निमित्त श्वासोवासादि क्रियाकाम अप्राप्त विषय की आकांक्षा जानी तृष्णा और वश स्त्री संसर्गादि की अभिलाषा इत्यादि प्रकार की अंतकरण की वृत्तियाँ प्रज्ञप्तिरूप उपलब्धा की उपलब्धि के लिए होने के कारण विशुद्ध बोधस्वरूप ब्रह्म की उपाधिभूत है अतः उसकी उपाधिजनित गुणवृत्ति से ये संज्ञान आदि उस ब्रह्म के ही नाम है ये सभी प्रज्ञप्ति मात्र प्रधान के नाम ही हैं स्वतः कुछ नहीं है ऐसा ही कहा भी है प्राणन करने के कारण ही ब्रह्म प्राण नाम वाला है इत्यादि प्रज्ञान की सर्वरूपता एस ब्रह्म है इंद्र प्रजापति, प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमा च पंच महाभूता पृथ्वी वायुराकाश आपो ज्योतिषिता च शुद्र मिश्रा बीजातरा चेतरा चांदुजा चारुजा चेतजा चोदिजा चाह पुर हस्तिनो यकंचेद प्राणीजंगमं च पतंदी चावर सर्व तत्ने प्रजाने प्रज्ञाने प्रज्ञाने प्रतिषिम प्रज्ञानेो लोक प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञ ब्रह्म यह प्रज्ञान रूप आत्मा ही ब्रह्म है यही इंद्र है यही प्रजापति है यही ये अग्नि आदि सारे देव तथा पृथ्वी वायु आकाश जल और तेज ये पांच भूत हैं यही छिद्र जीवों के सहित उनके बीज कारण और अन्य अंधज जरायुज स्वेदज उद्भिज अश्व गौ मनुष्य एवं हाथी है तथा इनके अतिरिक्त जो कुछ भी यह जंगम पैर से चलने वाले पदत्री आकाश में उड़ने वाले और स्थावर वृक्ष पर्वत आदि रूप प्राणीवर्ग हैं वह सब प्रज्ञा नेत्र और प्रज्ञान निरुपाधिक चैतन्य में ही स्थित है लोक प्रज्ञा नेत्र प्रज्ञा चैतन्य है जिसका नेत्र व्यवहार का कारण है ऐसा है प्रज्ञा ही उसका लय स्थान है अतः प्रज्ञान ही ब्रह्म है सऐसा प्रज्ञान रूप आत्मा ब्रह्मा परम ब्रह्म परशरीस्थ प्राण प्रजात्मा अंतकोपाधिस्वनौ प्रविष्टो जलभेदगत सूर्य प्रतिबिंब बद्दिरगर्भ प्राण प्रजात्माश एवं इंद्रो गुणा दिवराजों येस प्रजापतिज प्रथमज शरीर युखादी निर्भेद्दरण लोकपाला जाता स प्रजापतिश ये पेते ज्ञादय सर्वे देवा एश एव वह यह प्रज्ञान रूप आत्मा ही अपर ब्रह्म हैं अर्थात संपूर्ण शरीरों में स्थित प्राण प्रज्ञात्मा है विभिन्न जलपात्रों में पड़े हुए प्रतिबिंब के समान यही अंतःकरण रूप उपाधियों में अनुप्रविष्ट हिरण्यगर्भ प्राण प्राणयानि प्रज्ञात्मा है, यही इदम अदरसम इत इस श्रुति में बतलाए हुए गुण के कारण इंद्र अथवा देवराज है यही प्रजापति है जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ देहधारी है जैसे दुखादि निर्भेद के द्वारा अग्नि आदि लोकपाल उत्पन्न हुए हैं वह प्रजापति भी यही है और भी ये जो अग्नि आदि संपूर्ण देवता हैं वे भी यही है ये यह जो समस्त शरीरों के उपाधानुभूत एवं अन्न और अन्नाद भाव को प्राप्त हुए पृथ्वी सर्व इन पादान भूता पंच पृथिव्यादी महाभूता अन्नादक्षणता किंचेमा चुद्रमिश्राणी मिश्राली इव शब्दोंथक सर्पादी बीजा कतरा चेतरा चैरास्यन मानानी ये जो समस्त शरीरों के उपादान भूत एवं अन्न और अन्न भाव को प्राप्त हुए पृथ्वी आदि पंचभूत हैं क्षुद्र यानी अल्प जीवों के सहित जो सर्पादि हैं तथा बीज कारण और इतर कार्यवर्ग इस प्रकार अलग अलग दो विभागों से निर्दिष्ट समस्त प्राणी है वे भी यही हैं क्षुद्र मिश्राणी इस पद समूह में इव शब्द का प्रयोग अनर्थक है उच्चन्ते उच्य अंडज पक्षादी जारुजा जरायुजा मनुष्यादीदजादी युकादी उदिज च पुरुषा वृक्षादी अश्वा गाव पुषा हसीनों ने गच्छति प्राणिजात किंतंग यभ्यात आकाशन पतनशील यहाँ अचल सर्व तदेश तदशेषत प्रज्ञाले नेत्र प्रज्ञति प्रज्ञा नेति तब्रह्मेति ने, नेत्र प्रजानेत्रद प्रज्ञानें प्रज्ञे ब्रह्मण्युत्पत्ति स्थित लयकालसु प्रतिष्ठित प्रजाश्रय प्रज्ञानेोलोक पुर्वत प्रज्ञा चक्षुर्वा सर्व एवल लोक प्रज्ञा प्रतिष्ठा सर्वस्या जगत तस्मात् प्रज्ञानम ब्रह्म वे कौन कौन हैं सो बतलाते हैं अंडज पक्षी आदि जारुज मनुष्य आदि श्वेतज जू आदि उद्भिज आदि तथा अश्व गौ पुरुष हाथी एवं अन्य भी ये जो कुछ प्राणी हैं वे कौन कौन से हैं जंगम जो पैरों से चलते हैं पक्षी जो आकाश में उड़ने वाले हैं और स्थावर जो अचल हैं वे सब यही हैं अर्थात वे सब के सब प्रज्ञा नेत्र हैं प्रज्ञा प्रज्ञाप्ति को कहते हैं और वह ब्रह्म ही है तथा जिसने नयन किया जाता जाए अर्थात ले जाया जाए उसे नेत्र कहते हैं इस प्रकार प्रज्ञा ही जिसका नेत्र है वह प्रज्ञा नेत्र कहलाता है तथा उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के समय प्रज्ञान यानी ब्रह्म में स्थित रहने वाले अर्थात प्रज्ञा के आश्रित है इस प्रकार पूर्ववत यह लोक प्रज्ञा नेत्र है अर्थात सभी लोग प्रज्ञारूप नेत्र वाला है संपूर्ण जगत का आश्रय प्रज्ञा ही है अतः प्रज्ञान ही ब्रह्म है तदैतत् प्रत्यमित सर्वोपाधि विशेषम संजनम निर्मल निष्क्रिय एकद एक अद्वयम नेति नेति इति विशेषापोह संवेद्यम सर्वश्द प्रत्यागोचर विशुद्ध प्रवर्तकम् भवति तदत्यंत विशुद्धप्रज्ञपाधिबंधन सर्वीशर सर्वसारकृतजगदीज प्रवर्तकयामी संवती तदवे व्याकृतजगीजभूतबुद्ध्यात्मानलक्षण हिण्यगर्भस प्रथमा प्रथमशरीपाधि मत प्रजापति भवति मद्विराट प्रजापतिम होती तदुदूता मेवतास था विशेष शरीपाधिस्वी ब्रह्माद स्तंभपर्यु तमलाभो ब्रह्मण् तदेक सर्वोपाधिदिन्न सर्व प्राणिभेस्ता कि ज्ञाते विकल्यक वन्य मनुमंडे प्रजापतिम इंद्रमेके परे प्राणम अपरे ब्रह्म शाश्वतम इत्याद्या स्मृति जो संपूर्ण औपाधिक विशेषता से रहित नित्य निरंजन निर्मल निष्क्रिय शांत एक और अद्वितीय है जो नेति नेति इत्यादि श्रुतियों द्वारा क्रम से समस्त विषयों का बाध करके जानने योग्य है तथा सब प्रकार के शाब्दिक ज्ञान का अविषय है अत्यंत विशुद्ध रूप उपाधि के संबंध से सर्वज्ञ तथा जगत के सर्वसाधारण और अव्यक्त बीज का प्रवर्तक वह ईश्वर ही सबका नियंता होने के कारण अंतर्यामी नाम वाला है वही व्याकृत जगत का बीजभूत विज्ञान आत्मा का अभिमानी हिरण्यगर्भ नाम वाला है तथा वही ब्रह्माण्ड के भीतर सबसे पहले उत्पन्न हुए शरीर रूप उपाधि वाला विराट प्रजापति संज्ञावाला है वही उससे उत्पन्न हुए अग्नि आदि की उपाधि से देवता संज्ञावाला है तथा उस ब्रह्म को ही ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत विशेष विशेष शरीरों की उपाधियों में भी उन उनके नाम और रूप प्राप्त हुए हैं संपूर्ण उपाधि भेद से विभिन्न वही एक समस्त प्राणियों और तार्किकों द्वारा सब प्रकार से जाना जाता और अनेक प्रकार से कल्पना किया जाता है इस विषय में इसे कोई तो अग्नि बतलाते हैं तथा कोई मनु कोई प्रजापति कोई इंद्र कोई प्राण और कोई सनातन ब्रह्म कहते हैं इत्यादि स्मृति में भी है वेत्ता की अमृतत्व प्राप्ति स ये तज्ञात्मा अस्मा लोकाजुत्क्रम्या लोके सर्वान् काम आप अमृत सममदेव इस चैतन्य स्वरूप से ही इस लोक से उत्क्रमण कर इंद्रिया स्वर्गलोक में संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर अमर हो गया अमर हो गया स वामम देव्यो वैव यथोक्त ब्रह्म वेद प्रज्ञात्त्मना ये नाव प्रज्ञेनात्मना पूर्वे विद्वांसो मृता बभूव तथाअमी विद्वाने न प्रजानेनात्मास्मान लोकाद दुत्क्रम्या इत्यादि व्याख्यात अस्मा लोका सर्गे लोके सर्वान् काम आप अमृत समोमिति इस प्रकार पूर्वोक्त ब्रह्म को जानने वाला बहवामदेव अथवा कोई अन्य पुरुष चेतनात्म स्वरूप से जिस चेतनात्म स्वरूप से पूर्ववर्ती विद्वान अमर भाव को प्राप्त हुए थे उसी प्रकार यह विद्वान भी इस चेतनात्म स्वरूप से ही इस लोक से उत्क्रमण कर इत्यादि वाक्य की पहले ही व्याख्या की जा चुकी है अर्थात इस लोक से उत्क्रमण कर इंद्रिया स्वर्ग लोक में संपूर्ण कामनाएं पाकर अमर हो गया अमर हो गया इलम्भ ये श्रीमद् परमहंस परिभ्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद्शंकर भगवत किताब किताबेतरे उपनिषद भाष्ये अध्याय प्रथम खंड समाप्त उपनिषद सषद्क्रमेण तृतीय आक्रमेण ठष्टोध्याय ओम तस्सत ओम तस्सत ओम